तो इसमें ब्रह्म मुनि जी ने शंकराचार्य जी के भाष्य का विवेचन किया है तो उसमें यहाँ पर भाष्य से तो ये और अन्य प्रमाणों से भी ये पता चलता है कि जीव नित्य आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है पर कुछ समाधिस्थ व्यक्तियों की तरफ से यह प्रत्यक्ष प्रतिपादित किया जाता है कि उस अवस्था में उन्हें अद्वैत ही महसूस होता है तो इससे ये शंका आती है कि हम शब्द प्रमाण को माने या उनके प्रत्यक्ष को माने इसमें को तो पहले तो ये देखो कि ये कौन सा प्रत्यक्ष है और कौन सा शब्द है इन्होंने कहा कि हम शब, शब्द प्रमाण को माने या उन लोगों के प्रत्यक्ष को माने आपके लिए वो जो उन लोगों का कहा हुआ है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है या शब्द प्रमाण है वो भी शब्द प्रमाण ही हुआ ना लेकिन हमारी प्रस्तुति है कि वो चूंकि प्रत्यक्ष कह रहे हैं इसलिए हम भी कह रहे हैं कि वो तो प्रत्यक्ष हुआ हमारे लिए तो वो भी शब्द प्रमाण है और जिनका उपनिषदकार और अन्य शास्त्रों के वचन को हम कह रहे हैं कि ये शब्द प्रमाण है तो क्या हम ये मान रहे हैं कि उनका प्रत्यक्ष नहीं है उनका प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा मानकर के कथन कर रहे हैं ना ये तो प्रत्यक्ष बोल रहे हैं और ये प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे हैं ये निकल क्या आएगा भाई इन्होंने भी तो प्रत्यक्ष किया हुआ है उन ऋषियों ने मुनियों ने उन्होंने भी तो प्रत्यक्ष किया हुआ है और प्रत्यक्ष किया हुआ अनुभूति उन्होंने यहां लिख दी हमारे लिए वो शब्द प्रमाण है और ये भी बोल रहे हैं मान लो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्यक्ष ये है उनका प्रत्यक्ष है हमारे लिए तो वो भी शब्द प्रमाण है तो वैसे अगर यू देखेंगे कि शब्द और प्रत्यक्ष में से किसको माने तो यूं तो प्रत्यक्ष बलवान होता है लेकिन हमारा वो लेकिन प्रत्यक्ष में भी तो दोष आ सकते हैं वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है या नहीं है ये विचारने की बात है और कोई शब्द प्रमाण भी शब्द प्रमाण है या नहीं है प्रमाणिक व्यक्ति का ऋषि का वेद का है या नहीं है ये भी विचारना होता है कहने को प्रत्यक्ष और शब्द किसी को भी कह दें लेकिन वो वास्तव में है या नहीं है ये तो विचारना होता है अब दूसरी बात आगे कि यहां स्पष्टी सबको अलग अलग लिखा है लेकिन यहां पर यह भी तो है कि दोनों एक हो जाते हैं एकत्व का भाव होता है दोनों आत्मा परमात्मा में अभेद का यह भी तो वचन मिलते हैं और अभी जो कर रहे थे यद अग्नि श्याम अहम त्व मैं तू हो जाए तू मैं हो जाऊं तुम अग्न यद्ने श्याम अहम त्व तुम वाघा श्याम और कदानु अंतर वरुणे भुआनी कदा मृणिकम सुम अभिख्यम कदानुअंतर वरुणे भुआनी वो कब समय आएगा कि मैं वरुण के अंदर हो जाऊंगा उस जैसा हो जाऊंगा उसमें लीन हो जाऊंगा तो ये प्रतीति तो होती है और आप समाधि का भी लक्षण देख लीजिए मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि अपना स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है वहां एक ही जैसा लगेगा भेद लगेगा ही नहीं भेद लगेगा ही नहीं वहां पर और इसमें दो चरण और होते हैं नहीं दो चरण होते हैं उसकी दृष्टि से जो साधक लोग बोलते हैं कि वहां तो और कोई है ही नहीं एकत्व ही एकत्व है और वो एकत्व भी वो इस तरह प्रस्तुत करते हैं कई जने तो एक तो उस तरह जैसे आप कह रही हैं कि आत्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं रहा बस मैं ही परमात्मा हो गया जैसे परमात्मा अनंत और विशाल है ऐसा मैं भी हो गया तो भेद ही नहीं रहा कुछ लोग इसको दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करते हैं कि बस वहां मेरे अला, अपने अलावा कुछ रहता ही नहीं है मैं के अलावा कुछ रहता ही नहीं है वहां पर और मैं अनंत स्वरूप हो जाता है यानी मैं ही ब्रह्म बन गया हूं अभी ब्रह्म की अनुभूति होने लग गई है और दूसरा तो कुछ है ही नहीं वहां पर जो है वो मैं ही हूं बस मैं ब्रह्म बन गया हूं अब वहां तो थोड़ा होगा कि मैं और ब्रह्म एक हो गए हैं अब मैं और ब्रह्म एक हो गए है तो भी तो भेद है वहां पर कुछ अंशों में भिन्नता होते हुए भी एक हो गए हैं एकता तो दिखाई दे रही है ये सारा राष्ट्र एक हो गया है अभी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति एक हो गए और तो मतलब भिन्नता देखते हुए भी हम एकत्व तो देख रहे हैं वहां पर लेकिन कुछ कहते हैं कि वहां तो बिल्कुल और कोई है ही नहीं तत्व कुछ रहता ही नहीं है दूसरा कोई रहता ही नहीं है बस मैं ही रहता हूं मैं ब्रह्मस्वरूप ही हो गया हूं ये जो कथन होता है ये अनुभूति ऐसी होती है वहां पर एक स्तर पे लेकिन इससे भी जब आगे जाएंगे तब वहां पर स्पष्ट भेद की प्रती भी होती है पहले भेद की प्रती होती है प्रकृति के साथ में पहले प्रकृति के साथ एकत्व होता है जैसे शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं प्रारंभ ऐसा ही होता है आगे चल करके आत्मा और शरीर के भिन्नता प्रतीत होने लगती है भिन्ता का, भिन्ता की प्रतीति ऊंची प्रती है स्पष्ट पृथक ये अलग और ये अलग यह विवेक की स्थिति है घोलमेल जो होता है वो अविवेक की स्थिति है खुला है हम अलग नहीं कर पा रहे दूध में पानी को अलग नहीं कर पा रहे एक ही लग रहा है ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को पहले वो एक एक जैसा अनुभव करेगा और आगे चल करके अलग अलग महसूस करेगा जो जैसा है उसको वैसा ही मानेगा एकत्व तो ये भावना की स्थिति है भावना में ऐसा हमें होता है अलग होते हुए भी हम एक प्रतीत होते हैं एक हम समझने लग जाते हैं वैसे अद्वैत में और वेदांत में क्या माना जाता है एकत्व एक ये सबसे ऊंची स्थिति है इससे ऊंची कोई स्थिति हो नहीं सकती और वो अद्वैत प्रतिपादित करता है यानी वेदांत प्रतिपादित करता है ऐसा उन लोगों का कथन है सबसे ऊंची स्थिति क्या है अभेद की स्थिति लेकिन अभेद की स्थिति अविवेक की स्थिति है उसकी अपेक्षा से घालमेल की स्थिति है दो चीजें अलग अलग होते हुए हम एक समझ रहे हैं उसको एक जैसा अनुभव कर रहे हैं बाद में पृथक पृथक दूध का दूध पानी का पानी जो चीज जैसी है वैसा समझना वो उससे ऊंची स्थिति है तो ऐसा जो कहते हैं ऐसी अनुभूतियां होती रहती हैं अभेद की स्थिति लगती है सब कुछ एक जैसा लगता है भावना का ऊंचा स्तर होता है एकाग्रता भी होती है और ऐसा इन वचनों में भी आता है तो दोनों में अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो विरोध नहीं है लेकिन इस कथन के को हम फिर सिद्धांत का रूप लेने लगे कि फिर तो केवल भ्रम ही है जीव और भ्रम अलग अलग नहीं है उसको सिद्धांत का रूप नहीं देना चाहिए भाव का भाव के रूप में ही रखना चाहिए ठीक है और किसी को आचार्य पृष्ठ संख्या सूत्र 22, इसमें जो कठोपनिषद का वचन दिया हुआ है हाँ। इसकी द्वितीय पंक्ति कम स्वाद शरीरात प्रभृद काम मुंजादी हाँ। तो इसके विषय में आत्मा परमात्मा आत्मा <coughs> की योगी आत्मा को निकाल लेता है धैर्य से शरीर से भिन्न <coughs> ये जीवात्मा पर की अर्थ लिया गया शरीर से इसको आत्मा को अलग यू निकाले अलग निकाले अलग बात है लेकिन बिल्कुल स्पष्ट भेद कर ले कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है के रूप में हाँ भिन्नता के रूप में एकदम धैर्य से वो देखेगा तो वो अलग कर लेगा बिल्कुल उतने अर्थों में ठीक है तो आगे चलते हैं तो विदान दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद और उसका चौबीसवां सूत्र पीछे जो एक क्षेत्र के अंदर छोटे स्थान में हृदय प्रदेश में परमात्मा को कहा गया था उसी से संबंधित बात ले रहे हैं भूमिका है प्रकृत सहृदेश लक्षित परमात्मा अस्ति इति अत्र अयम अन्य हेतु जो प्रकृति में हृदय देश में लक्षित परमात्मा है वो है होता है वो वहीं पर रहता है इस विषय में अन्य हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है चौबीसवा सूत्र शब्दादेव प्रमित शब्द से पता लगता है कि वो ये प्रमित है प्रकर्ष रूप से मित है इस स्थान पर अच्छी तरह जा, जाना जाता है प्र मतलब प्रकर्ष रूप से मित मतलब तो उसका आ, आ, आकलन होता है अवगमन होता है जाना जाता है उसका मान होता है पूरा पूरा मान जैसे मान या मापन हम करते हैं तो उसका तोल बाल होता है कि भाई जो चीज जैसी है वैसा तोल लेते हैं हम ऐसा है ही निर्णय होता है तो परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान ठीक बोध वो कहा होता है तो उसके लिए ये स्थान कहा गया तो प्रमित शब्दा तो हृदय देशे प्रमित प्रमित को खोल दिया प्रकृष्टे नित त्रदय देश सम्यक जाता प्रकृष्टे नित को ही खोल दिया हृदय प्रदेश में ठीक तरह जाना हुआ परमात्मा शब्दा देवा शब्द से ही हो पता लगता है शब्दादेवा को आगे खोल दिया परमात्मा विषय वचनादेव सिद्ध थी परमात्मा से संबंधित वचन होने के कारण से सिद्ध होते हैं कैसे तो उसके लिए कठोपनिषद का वचन दिया अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठ थी एक अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ के एक पर्व एक छोटे से के समान ये पुरुष आत्मा के मध्य में रहता है और वो परमात्मा ही है कैसे ईशानो भूत भव्य से वो भूत और भव्य का जो पहले हो चुके हैं और आगे होने वाले हैं उन सब का ईशाना है स्वामी है वो परमात्मा ही हो सकता है तो भूत भव्य से ईशान इतनी शब्द है परमात्मा जीवात्मी तिष्ठति भूत भव्य का ईशान इस शब्द से क्या पता लग गया ये जो अंदर रहता है ये परमात्मा है क्योंकि अगर अंगुष्ट मात्र पुरुषा मध्य आत्मनी तिष्ठती तो यहाँ पुरुष शब्द से ये तो नहीं पता लग रहा है कि कौन सा पुरुष है जीवात्मा वाला पुरुष है या परमात्मा पुरुष है मध्य आत्मनितिष्ठिति हम कुछ संगति लगा सकते हैं इतने से भी कि जो आत्मा के भी अंदर रहता है वो पुरुष पुरुष तो दो है और एक आत्मा है पुरुष उस आत्मा में वो दूसरा पुरुष रह रहा है इसका मतलब वो दूसरा पुरुष है ब्रह्म पुरुष परमात्मा इससे भी हम लगा सकते हैं लेकिन ईशानो भूत भव्य ये जो कथन आ गया इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष परमात्मा ही है आगे सच जीवात्मा वो जो जीवात्मा है अंगुष्ठ मात्र पुरुष है सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट ये जो वचन पीछे कठोपनिषद कर, का आया था उसी को उद्धत कर रहे हैं ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष है यहां पर भी अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया तो ये तो जीवात्मा के लिए कहा गया और यहां अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया ये परमात्मा के लिए कहा गया तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जनादय सन्निविष्ट तम स्वात्रा प्रवृहेत मुंजादिव ईशीका धैर्य एवं स्मर्त, जीवात्मना सह सहृदय प्रदेशे स सह स्म परमात्मा सिद्धम तो स्मरता जीवात्मना सह स्मता मतलब स्मरण करने वाला परमात्मा का जो स्मरण करता है जैसे पीछे जो इन्होंने स्मरियते की बात कही थी सूत्र में अपिचय स्मरियत है उसको लेके कह रहे हैं स्मरता जो स्मरण करने वाला जीवात्मा है उसके साथ हृदय प्रदेश में वह स्मरियमान जिसका कि स्मरण किया जा रहा है वो परमात्मा भी रहता है ये सिद्ध होता है तो शब्द से यानी वचन से शास्त्र से भी पता लगता है कि वह वहां प्रमित है उसे हृदय प्रदेश में उसका सम्यकतया ज्ञान होता है पता लगता है अब जो पीछे एक स्थान हृदय प्रदेश परमात्मा के लिए कहा गया तो फिर यह हृदय प्रदेशी क्यों कहा गया तो उसका आधार कुछ कारण बता रहे दो सूत्रों को एक साथ यहां पर पढ़ाए तो हृदय मनुष्य एक सूत्र है चौपचीसवां और दूसरा सूत्र भी संबंधी है ही अपि तदुपर्दरायण संभवात तो कहना चाह रहे हैं कि हृदय अपेक्षाया हृदय की अपेक्षा से हृदय में ये जो परमात्मा का कथन किया गया ये क्यों किया गया हृदय की अपेक्षा से जो परमात्मा का वर्णन किया गया तो कहा वो मनुष्यों के अधिकार के कारण से किया गया मनुष्यों का परमात्मा से संबंधित जो अधिकार है परमात्मा को जानने का अधिकार है परमात्मा को स्मरण करने का अधिकार है वो हृदय प्रदेश है और हृदय परमात्मा का जो स्थान कहा गया वो हृदय की अपेक्षा से जो कथन किया गया वो क्यों उसका कारण बताया मनुष्यों के अधिकार के कारण से मनुष्य अधिकारत्व मनुष्यों का चूंकि अधिकार यहीं पर है इसलिए इन सब कथनों में हृदय प्रदेश उसका स्थान कह दिया गया है वहीं पर ही उसकी उपासना होती है वहीं वो प्राप्त होता है <laughs> लेकिन अगले सूत्र में क्या कहा तद ऊपरी अपि बाध संभवात बादरण कहते हैं कि नहीं इससे ऊपर के स्थानों में भी इसकी उपासना उसकी प्राप्ति हो सकती है उसका ध्यान हो सकता है संभवात संभव होने से परमात्मा वहां पर भी है ऊपर मतलब हृदय तो ये प्रदेश हो गया और हृदय से ऊपर के जो स्थान हैं मस्तिष्क आदि वहां पर भी परमात्मा की उपासना की जा सकती है मनन किया जा सकता है ये बादरायण मुनि कहते हैं हृदय प्रदेश मुख्य है ही हृदय का कथन इसलिए क्या मनुष्यों का अधिकार है लेकिन हृदय से ऊपर भी हो सकता है ये भी साथ में बादराण मुनि मानते हैं सूत्र एक वाक्यता आस्ति। ये दोनों चुकी संपद्ध हैं एक वाक्यता मतलब कुल मिलाकर के एक ही वाक्य है ऐसा इसलिए साथ साथ पढ़ दिया इन्होंने तो सूत्र में जो दूसरे सूत्र में छब्बीसवें में बादरायण शब्द आया उसको खोल रहे हैं व्यास मुनि सूत्रकार है स्वनाम गृहित स्थानगत परमात्मा उपासना उपासनाया सिद्धांतम दर्शे थी बादरायण कौन है स्वयं व्यास मुनि जी अपना नाम ही लिख रहे हैं जो आप कह रहे थे कि उन्हीं का प्रमाण दे सकते हैं क्या महाभारत का गीता का इन्होंने दिया स्मरण इन्होंने खुद ने अपना नाम दिया यहां पर तो बादरायण यानी व्यास मुनि अपना नाम लेकर के स्थानगत परमात्मा की उपासना के सिद्धांत को बता रहे हैं तो बादरण व्यासस्तु मन्यते यदरायण क्या मानते हृदय अपेक्षा या तो हृदय अपेक्षे परमात्मा वर्णनम हृदय की अपेक्षा करते हुए हृदय के कथन के साथ साथ जो परमात्मा का वर्णन किया जाता है कि हृदय यद अंगुष्ठ मात्र है परमात्मा निर्दिष्टा सातु हृदय प्रदेश में अंगुष्ठ मात्र में जो परमात्मा है वह तो मनुष्याधिकार मनुष्य से उपासनाधिकार प्रदर्शनात् मनुष्य की उपासना का अधिकार बताने के लिए कि आप उपासना यहां करो आपकी उपासना यहां चलनी चाहिए और उसको खोल दिया कि सामर्थ्य प्रदर्शनात् हेतु तो, एवं सामर्थ्य को भी बताने के लिए कि आत्मा हृदय प्रदेश में परमात्मा की उपासना अच्छी कर सकता है वहां उसकी योग्यता है क्षमता है यद हृदय सौकर्य न तासना करतुम शक्य थे ये सामर्थ्य प्रदर्शन क्या है कि हृदय प्रदेश में वो सौकर्य से सरलता से सौकर के बाद में इसको अलग अलग करना है तस्य अनंत से उस अनंत परमात्मा की उपासना कर सकता है परमात्मा तो अनंत है हमारी सामर्थ्य कहा है परमात्मा की उपासना करने की तो बोले हृदय प्रदेश हृदय प्रदेश हमारी सामर्थ्य की दृष्टि से कथन किया गया है अनंत होते हुए भी हम उसकी महा उपासना कर सकते हैं आगे तदुपरी अपनी संभव तो हृदयाद ऊपरी हृदय से ऊपर कहाँ मूर्धादि स्थानी मन स्थिरीकृत्य तसे उपासना उपासना भवि तुमरती मूर्धा आदि प्रदेशों पर यहां पर भी मन को एकाग्र करके परमात्मा की उपासना की जा सकती है उसका भी विधान है क्यों है कुतः तो बोले संभवत तत्रापि उपासना संभवत उपासना वहां भी हो सकती है तो ये तो एक अर्थ हुआ ऊपरी का मतलब हृदय से ऊपर के प्रदेश लेकिन है शरीर के अंदर ही अभी जो अर्थ किया है, है शरीर के ही स्थान लेकिन हृदय से ऊपर के हैं अब दूसरे ढंग से अर्थ कर रहे परमात्म तदुपरी हृदयात बहिर्पी विद्यमान विद्यमान तो संभवात तो परमात्मा के हृदय से ऊपर यानी हृदय के बाहर भी शरीर के बाहर भी विद्यमान होने के कारण से केवल मनुष्योपासन सामर्थ्य तो हृदय स्थान ही निर्देशनम निर्देशन कि मनुष्यों की उपासना के अधिकार की दृष्टि से हृदय प्रदेश कथन किया गया वैसे तो वो इसके ऊपर भी है उसके बाहर भी है, है तो वो बाहर भी हृदय शरीर से बाहर हृदय से ऊपर ही नहीं केवल शरीर से बाहर भी क्योंकि अनंत है सर्वव्यापक है उस दृष्टि से तो केवल मनुष्य उपासन सामर्थ्यम तो हृदय स्थाने ही अस्ती इतनी एव, निर्देशनम एव बस केवल निर्देशन दिया है कि हमको उपासना यहां करनी चाहिए इसलिए परमात्मा को हृदय प्रदेश में कह दिया गया है यहां तक हो गया ये तो सूत, दोनों सूत्रों के इन्होंने अर्थ कर दिया अब आगे की विवेचना शंकर भाष्य को लेकर के है तो तदुपर ये ये सूत्र छब्बीसवें को उत करते हुए कह रहे हैं इति सूत्रे तत्शब्दे न तद उपरी अपि यहां पर जो तत्शब्द पढ़ा हुआ है उससे किसका ग्रहण होगा तत् तो सर्वनाम शब्द है तो उसका अभिधेय कौन है तत् क्या ग्रहण करें तो हृदय तत्शब्दे नक्ष इति पूर्व सूत्र था तत्व तो पूर्व सूत्र से ही कुछ लिया जाएगा और पूर्व सूत्र है हृदय पे हृदय हृदयअपेक्षारत्व इति सूत्र तय शंकर भाषय मनुष्यत्व गृहित्व मनुष्य अधिकारत्व से मनुष्यत्व को उन्होंने वहां से ले लिया है तत्का मतलब मनुष्यत्व ये ग्रहण करके तदुपरी उससे ऊपर अब तदउपरी को क्या खोलेंगे जब तत्का मतलब मनुष्य लिया तो मनुष्यद उपरी मनुष्य से ऊपर तदुपरी का मतलब मनुष्य से ऊपर अब मनुष्य से ऊपर कौन है तो कहा देवादय कल्पिता देवादियों की कल्पना की मनुष्य से ऊपर जो देवादी हैं उनकी दृष्टि से तो उसके लिए वो क्या कहते हैं तेषा मनुष्य नाम ये देवादय जो मनुष्यों के ऊपर देवादि हैं तान अपनी अधिकर होती शास्त्र शास्त्र उनको भी अधिकृत करता है वो भी वो भी उपासना कर सकते हैं ऐसा कुछ का होगा मनुष्यों का अधिकार तो हृदय प्रदेश और उससे ऊपर वाले देवता आदि भी परमात्मा की उपासना कर सकते हैं ऐसा कुछ अधिकार वहां दे दिया तो इसके ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं सहीशा शंकर भाष्य कल्पना न सम्य शंकर भाष्य में जो कल्पना कर ली है मन से ऐसे ही सोच लिया है वो ठीक नहीं है क्यों नहीं है यथोही तो क्योंकि मनुष्याधिकारात ये जो शब्द है पच्चीसवें सूत्र में इत तो समस्तम पदम ये एक समस्त पद है और न चमस्ता पदाद अनुवृत्तिर आकृष्य समस्त पद से अनुवृत्ति नहीं ली जाती है। एक सामान्य नियमित नियम तो यही है व्याकरण के अंदर भी आता है एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति तो कुचित एक देशों की अनुवर्त लेकिन वो कुचित ही होता है सामान्य नियम तो यह है कि आपको नहीं लेना है ये एक हेतु दे रहे हैं उसके अलावा और भी है उदयवीर जी ने इसमें चार पांच या छह दोष बताए हैं इन्होंने इसके बाद में एक दो दोष और बताए तो एक तो यह कि मनुष्याधिकारत् समस्त पद है और समस्त पद में यदि आपको अनुवृत्ति लेनी है तो या तो पूरा का पूरा जाएगा उसका टुकड़ा एक मनुष्य अलग से नहीं जाएगा क्योंकि वो समस्त है अलग अलग पद होते तो ले सकते थे एक को तो मनुष्याधिकारत समस्तम पदम समस्त पद है नस्तात् पदात अनुवृत्ति अनुकृष्य आकृष्यते और दूसरा कह रहे हैं भाई कहीं कुछ संभव ना हो जहां कुछित एक देशों की अनुवर्त थे कि अगर दूसरा कोई पृथक शब्द पढ़ा हुआ है वो संगत ही नहीं है कि जिसकी अनुवृत्ति आ सके तब तो हम कह देंगे कि चलो समस्त पद में से उठा लो सती संभव है नहीं अगर जहां तक संभव है अलग पद मिल रहा है तब तो अलग पद की ही अनुवृत्ति लेंगे, समाज तोड़ के नहीं लेंगे लेकिन संभव ही नहीं है तो हम वहां कहीं कहीं ले लेते हैं व्याकरण में ऐसा होता है अपिचय तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो एक अलग शब्द यहां पर पढ़ा हुआ है क्या हृदय सप्तमयंतम पदम अस्ती हृदय में हृदय अपेक्षा हृदय मतलब हिर्द, हिर्द, है। में बनेगा तो बोले हृदय ये सप्तमयंत पद एक अलग स्वतंत्र पढ़ा हुआ है तसै व अनुवृत्तिया भवितव्यम उसी को अनुवृत्ति उसी की अनुवृत्ति होनी चाहिए तदेव हृदयाद उपरी इति अर्थयुक्ति ही तो तब फिर ठीक है तदूपरी मतलब हृदयाद ये अर्थ की संगति है मनुष्य ऊपरी यह अर्थ ठीक नहीं है आगे तथा पूर्व सूत्रे परमात्मा अल्पश्रुति अल्पश्रुति हृदय स्थानी का मनुष्याधिकार तत्व मनुष्याधिकारत्व परमात्मा अल्पश्रुते कारणम उत्तम अब एक विसंगति और बता रहे हैं। शंकर भाष्य की इसी से संबंधित है लेकिन एक अलग ढंग से तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि मनुष्य से ऊपर देवता आदि का ग्रहण किया ऐसी स्थिति में तो पिछले सूत्र में जो कहा था हृदि अपेक्षाया मनुष्याधिकारत्वा तो परमात्मा को हृदय प्रदेश में स्वीकार करने के पीछे कारण क्या बताया था मनुष्याधिकार मनुष्यों का चूंकि इसमें अधिकार है इसलिए हृदय प्रदेश कहा गया ठीक है मनुष्याधिकारा को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया यही बात क्या कह रहे हैं इसके आधार पर कुछ और आगे कहेंगे कि पूर्व सूत्रे सूत्र पच्चीसवें सूत्र में परमात्मो अल्पश्रुति परमात्मा के एक छोटे स्थान का कथन कौन है वो हृदय स्थानी का जो हृदय में स्थित है ऐसा मनुष्याधिकारत् मनुष्य का अधिकार होने से ये हेतु तत्व मनुष्याधिकारत्व मनुष्याधिकारत्व परमात्मा अल्पश्रुते कारण परमात्मा के अल्प हृदय प्रदेश में स्थिति का कारण कहा गया था हेतु के रूप में प्रस्तुत है ये मनुष्याधिकार जब वो कारण प्रस्तुत किया पुनः सा अल्पश्रुतिर वो अल्पश्रुति देवादिशु अपनी संक्रमित यदि वो अल्पश्रुति देवादियों में भी चली जाए देवादियों में भी चली जाए चेत तदा पूर्व सूत्रे तणत्व प्रदर्शनम मनुष्याधिकार निरथकम एवं जाता मनुष्याधिकार कारण दिया और बाद में मनुष्य से ऊपर देवताओं में भी उसको गिना दिया और अल्पश्रुति गिना दी तो मनुष्य अधिकारत्व वह हेतु ही नहीं रहा फिर मनुष्य मनुष्याधिकारत् विशेष होना चाहिए ना कि फिर देवता आदि में नहीं हो कहीं पर भी मनुष्यों में होने से यह हृदय प्रदेश को यहां पर कहा गया तो अन्य देवता आदि अगर आप ग्रहण कर लेंगे मनुष्याधिकारत् से मतलब लगता है कि मनुष्य का ही अधिकार है और किसी का नहीं है वहां पर इस दृष्टि से वहां पर कथन है लेकिन यदि आप अगले सूत्र से औरों का भी ले लेते हो तो फिर वो मनुष्य अधिकारक हेतु हेतु ही नहीं रहा निरर्थक हो जाता है न युक्ता इसलिए ये सोच ठीक नहीं है और आगे कह रहे अपरम इदम आश्चर्य और दूसरा आश्चर्य है बहुत आश्चर्य होते रहते हैं क्या येवताधिकरण तो सूत्रावतरण दत्तम अल्प विराम यहां सूत्र के अवतरण से पूर्व उन्होंने देवता अधिकरण ये शीर्षक दिया है शंकर भाष्य में अधिकरण लिखे हुए हैं ऊपर जैसे मीमांसा में अधिकरण आएंगे अलग अलग अधिकरण ऐसे शंकर भाष्य में ऊपर अधिकरण लिखे हैं इन्होंने नहीं लिख रखे यहां कहीं कहीं दे देते हैं उदयवीन जी कहीं कहीं दे देते ले ले हैं लेकिन उसमें अधिकरण शीर्षक के रूप में दिए हुए कि अब ये प्रकरण चल रहा है तो अधिकरण क्या दिया था वहां पर देवता अधिकरण देवता अधिकरण दिया तो देवता अधिकरणम तो सूत्रावतरणम दत्तम सूत्र के अवतरण में यह दिया और सूत्र व्याख्याम से देवतादयो निर्दिष्टा और सूत्र की व्याख्या में तदउपरी अपनी तो मैं देवता आदि देवता आदि कहा तो भाई अधिकरण में आपको देना था तो वहां भी देवता आदि देते या तो अधिकरण तो देवता का लिया और नीचे देवता आदि का कथन कर दिया तो ये भी परस्पर विरोध हो रहा है सूत्र व्याख्याम चेवादयो निर्दिष्टा अब देवादि कौन है बोले के देवादे देव आदि में कौन है देव के अतिरिक्त आदि से किसको लेंगे तो देवा ऋषय योगी नश्च तो देव तो है ही ऋषि और योगी भी आ गए तो कहते हैं ऋषयो भी मंत्र द्रष्टारो मनुष्य एवं भवंती बोले ऋषि कोई अलग थोड़ा होते हैं मनुष्यों से मनुष्य अधिकारत्व कहा और फिर देवता आदि का तो वो भी तो मनुष्य ही होते है आगे तदुक्तम ही यास ना जैसा कि या आचार्य ने कहा ऋषि दर्शनात ऋषि कौन होता है जो दृष्टा होता है दर्शनात देखने से वो मनुष्यों के लिए तो कह रहे हैं और कहा था साक्षात्कृत धर्मान ऋषाय तो साक्षात्त धर्म वाले ऋषि होते हैं तो ये मनुष्य ही तो हैं जिन्होंने वस्तुओं का साक्षात कर लिया है ऐसे मनुष्य ही तो ऋषि कहलाते हैं और योगी के लिए जो कहा तो योगिनो तो खलु योगाभ्यासिन <laughs> मनुष्य भावंती योगी भी कौन होते योग्य ही होते हैं। अच्छा और देवों से किसका ग्रहण हो सकता है पृथ्वी आदि का हो सकता है तो बोले वो भी नहीं घटेगा देवानाम पृथ्वी जलाग्नि वायु सूर्या नाम न ही उपासना प्रसंग इनकी उपासना का प्रसंग ही नहीं है क्यों न चयोजनम तेष्याम जड़पाद उनका उपासना से कोई प्रयोजन ही नहीं है क्यों नहीं है उनका जड़त होने से अचेतन होने से तस्माद अयुक्तम शांक भाष्य इसलिए वो संगत नहीं है ठीक नहीं है आगे देखिए जो पीछे कहा कि तदुपरी अपी बाधरा संभवात हृदय प्रदेश से ऊपर भी उसकी उपासना हो सकती है परमात्मा की उस संदर्भ में देखना भी अगला सूत्र विवेचना तो एक अलग हुई वो उसको अलग छोड़ दीजिए शरीर के बाहर नहीं शरीर के अंदर ही तदुपरी हृदय से ऊपर भी इसलिए उपासना में भी हृदय से नीचे के जगह पे एकाग्रता नहीं की जाती है वैसे जो अलग अलग स्थानों पर धारणा लगाने की बात कही जाती है तो नीचे के, के हृदय से नीचे वाले उपासना के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर ना भी अन्य नीचे के जो हैं वो वैसे उस जगह भी लगाई जाती है लोग धारणा करते हैं ध्यान करते हैं और उससे अपने अपने अलग अलग प्रयोजन सिद्ध करते हैं लेकिन उपासना में हृदय से हृदय या हृदय से ऊपर के केंद्र लिए जाते हैं नीचे के नहीं लिए जाते हैं। तो ये जो तदुपर अपनी बाधर है संभावत बोले वहां भी हो सकती है उपासना केवल हृदय ही नहीं है हृदय की तो मुख्यता हो गई है लेकिन हृदय के ऊपर भी हो सकती है उपासना उसके ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है और उसका समाधान देंगे सत्ताईसवां सूत्र विरोधा कर्मणी इति चेत अगर कोई कहे कि भाई इससे तो कर्म में विरोध आ जाएगा बहुत सारे कर्म हो जाएंगे एक कर्म हृदय प्रदेश में उपासना का हो गया एक कहीं ऊपर का हो गया मुर्दा का हो गया ये कर्मों की भिन्नता उपासना की प्रक्रिया की भिन्नताएं हो जाएंगी तो विरोध इति चेत तो कहते हैं कि ना, बोले अनेक प्रतिपत्ति दर्शनार्थ अनेक प्रतिपत्ति देखी जाती है होती है उपासना ऐसी शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं भाष्य देखिये कर्मणी विरोध है अन्यत्र उपासन क्रियते क्रियत यदि हृदय से भिन्न स्थानों पर भी परमात्मा की उपासना की जाए परमात्मा को भिन्न स्थान पर मान के भी उपासना की जाए तदा कर्मणि तो उस कर्म में कर्म कौन सा है तो उसको आगे खोल दिया ब्रह्मचिंतन कर्मणि परमात्मा का जो चिंतन होता है विचार होता है उस कर्म में कि अथवा परमात्मा स्वरूपोपासन उपासना कर्मणी परमात्मा के स्वरूप की उपासना कर्म में एक तो परमात्मा का चिंतन हो रहा है परमात्मा कैसा है ऐसा होगा एक परमात्मा के स्वरूप की उपासना बस वो ऐसा है शांत है मैं भी शांत हो रहा हूं वो एकाग्र है मैं भी एकाग्र हो रहा हूं वो न्याय अधिकारी मैं भी इस तरह से उपासना दोनों तरह से इस कर्म में विरोध है प्रसज्जी विरोध आ जाएगा क्यों विरोध आएगा तो कारण बताने ये तो ही देश भेदाद उपासना भेद प्रसक्ष देश के यानी स्थान के भेद से उपासना का भी भेद हो जाएगा एक उपासना हृदय प्रदेश में एक कंठ प्रदेश में एक मूर्धा में एक कहां भ्र मध्य में तो स्थान के भेद से उपासना का भी भेद हो जाएगा ऐसा आक्षेप पूर्व पक्षी का है इतिचेत कश्चन कथइए तर ही अगर कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर दे रहे नैवम नियम न ये नहीं कहना चाहिए इसे तो दो कोई दोष नहीं है कुतः क्यों नहीं है अनेक गुण कर्मणाम सिद्धि शक्ति तथा परमात्मा ने परमात्मा में अनेक गुणों और कर्मों की सिद्धि शक्ति विद्यमान है उसको अलग अलग ढंग से किया जा सकता है तो ज्ञानी भी ध्यान भी शास्त्र ज्ञानियों के द्वारा ध्यानियों के द्वारा और शास्त्रों के अंदर अनेक शक्तियां परमात्मा में देखी जाती है अलग अलग जगह वो ध्यान भी करते हैं उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं परास् शक्ति विविध ही व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक का परा अश्य शक्ति विविध ही अस्य शक्ति यानी इस परमात्मा की शक्ति परा है बहुत बड़ी है वो शक्ति परा शक्ति ही व विभिन्न प्रकारों से सुनी जाती है उसका स्वरूप अलग अलग प्रकार से बताया जाता है स्वाभाविक ही ज्ञान बलग क्रिया उसके ज्ञान बल और क्रियाएं स्वाभाविक है सदा से ऐसे ही है ज्ञान भी उसका वैसा ही है मूल जो ज्ञान है बल और क्रियाएं स्वाभाविक है सहजता से चलती रहती है अथाच यथा गुणा तथा नाम और वैसे भी जैसे गुण होते हैं वैसा नाम रख दिया जाता है जैसे जैसे परमात्मा के गुण होते हैं वैसा वैसा नाम उस उस गुण की दृष्टि से रख दिया जाता है इसलिए बहुत सारे नाम हो जाते हैं उसके बहुत सारे गुण हैं बहुत सारे कर्म हैं इसलिए बहुत सारे नाम भी हो जाते हैं उसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया भू पुना तो शिवसी भूह पुना तो नेत्रो कंठे महा पुना तो हृदय परमात्मा हृदय को सिर को पवित्र करे तो भू परमात्मा का नाम है और फिर भूह परमात्मा का नाम आ गया भूह पुना नेत्रयो और स्व फिर परमात्मा का नाम आ गया पुना कंठे और महा फिर परमात्मा का नाम आ गया पुनातु हृदय ये स्थान भेद भी कर दिया ना इन्होंने भू पुना तो शिशी पहले सिर में गए फिर नेत्र में आए फिर कंठ में आए फिर हृदय में आए और भी हो सकते हैं जन पुना तु नाप तप पुना पादयो सत्यम पुना पुनः शिशी कर्म में पुनः तो सर्वत्र तो परमात्मा की ये जो अलग अलग स्थान है और वहां मन को ले भी जाते हैं और परमात्मा के विभिन्न गुणों का वर्णन साथ में रखते हुए विभिन्न नाम के साथ में विभिन्न स्थानों पर केंद्रित होते हैं तो ये अनेक प्रतिपत्ति देखी जाती है अनेक प्रकार से ये कथन शास्त्र के अंदर देखा जाता है इसलिए हृदय से ऊपर के स्थानों में भी कर रहे हैं इससे कोई उपासना में भेद या कर्म में विरोध नहीं आएगा इसको विरोध नहीं बोलते हैं यहां भी कर सकते हैं वहां भी कर सकते हैं हृदय प्रदेश मुख्य है लेकिन अन्य स्थानों पर भी कर सकते हैं कहीं पर भी कर सकते हैं आगे पूर्व पक्षी और कुछ आक्षेप कर रहा है उसको अभी पूरी संतुष्टि नहीं हो रही है बोले ये हृदयाद ऊपर ही जो कह दिया है हृदय से ऊपर भी ये ठीक नहीं है तो अट्ठाईसवें सूत्र में कहा शब्द इति चेत न अगर वो कहे कि ठीक है कर्म में तो विरोध नहीं आ रहा है लेकिन शब्द से तो विरोध आ जाएगा शब्द इति चेत तो न बोले न शब्द में भी कोई विरोध नहीं आएगा क्यों अतः प्रभावात ये शब्द तो शब्द मतलब वेद ये तो अतः उस परमात्मा से ही तो उत्पन्न हुए हैं प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम ये बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध होती है और अनुमान से भी सिद्ध होती है ये जो शब्द है ये वेद है यह परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं यह बात प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से सिद्ध होती है अब यहां ये प्रत्यक्ष और अनुमान अलग अर्थ में आए प्रत्यक्ष का मतलब साक्षात कथन प्रत्यक्ष क्या होता है जिसे हम कहते हैं, नहीं, प्रत्यक्ष है मतलब साक्षात है मेरे को तो इससे जो प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष मतलब साक्षात कथन वेद का और दूसरा है अनुमान अनुमान का मतलब वो योग न्याय दर्शन वाला अनुमान नहीं है या योग दर्शन वाला अनुमान नहीं है यह अनुमान भी शब्द प्रमाण है लेकिन वेद के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं स्मृति आदि वो अनुमान शब्द से कहे जा रहे हैं जैसे पीछे स्मृति भी कान है स्मरीय स्मरण किया जाता है अनुमान किया जाता है ये अनुमान है इसे क्योंकि स्मृति ग्रंथों में जो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो सीधे सीधे वेद में नहीं मिलेंगे वेद में बहुत सारी चीजें हैं संकेत रूप में हैं लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें हमारे को स्मृति ग्रंथों में धर्मशास्त्र मनुस्मृति आदि शास्त्रों के अंदर मिलती है वो कहां से आई वो सीधे सीधे अगर आती तब तो प्रत्यक्ष ही था वो तो लेकिन वो उन्होंने अनुमान किया हुआ है कि वेद में ये ये बात लिखी है इसका मतलब ये भी हो सकता है ये भी ठीक है अब ये जो अतिरिक्त बात ली है जो कि साक्षात वेद में नहीं है ये अनुमान है ये स्मृति ग्रंथ है अनुमान की करके लाए हुए हैं और इसलिए जब मीमांसा में प्रश्न आता है कि भाई इनको प्रमाण माने या ना माने तो बोले अगर वेद के किसी वचन से उनका विरोध नहीं है तो वो प्रमाण माना हो जाएगा स्वीकार किया साक्षात भी कथन हो सकता है कुछ बातें जो वेद में सीधे सीधे कही गई हैं वो स्मृति ग्रंथों में है लेकिन जो सीधे सीधे नहीं कही गई है वो भी तो है बहुत सारी वो कहा से आई तो वो उन्होंने अनुमान कर लिया कि भाई ये ये कथन है इसका मतलब भी ये भी वेद के अनुकूल है इसको भी हमें ले लेना चाहिए इसको करना चाहिए इसलिए वेद और अन्य स्मृति ग्रंथ हैं एक दृष्टि से शब्द प्रमाण ही दोनों लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द से प्रत्यक्ष से वेद और अनुमान से ये स्मृति ग्रंथ वेदेतर वेद से अतिरिक्त जितने ग्रंथ हैं प्रमाणिक ग्रंथ ऋचिकृत ग्रंथ उनको अनुमान शब्द से कहा गया क्योंकि उसमें अनुमान मिलता है अब कई बार हम जो बात करते हैं भाई ये वेद के अनुसार चलना चाहिए वेद के अनुसार और वेद तो फिर एक प्रवृत्ति क्या बन जाती है कि ये वेद में कहा पर लिखा हुआ है हर बात को फिर उसने लगते हैं कि वेद में कहा लिखा हुआ है ये ये वेद में कहा लिखा हुआ है उनको कहें भाई मनुस्मृति आदि शास्त्रों में लिखा नहीं वेद में बताओ वेद में कहा लिखा हुआ है और कई बार फिर वो शास्त्रार्थ भी होते हैं तो हर चीज को इनको पता है कि सब चीज वेद में नहीं है अब ये कुछ कह रहे हैं बोले आप वेद वेद वेद वेद बार बार कर रहे हो चाहिए बताओ ये वेद में है यहीं अटका देंगे अब हर चीज को यूं बता सकते हैं क्या कि वेद में है ये तो साथ में जोड़ना पड़ेगा हमारे को कि इस बात का वेद में वेद से विरोध नहीं है इसलिए वेद वेदानुकूल है ये बिंदु हमें लेना पड़ेगा ये मीमांसा से आता है नहीं तो हा ले न्याय से भी लेने कि भाई उससे अविरुद्ध है ये लेकिन अगर वो सीधा पकड़ ले और हम उसके सीधे ही पकड़ में आ गए उसने कहा वेद में बताओ तब तो, तो प्रमाण है और हम भी वेद में तो नहीं है वेद में तो नहीं मिला वो ढूंढता रहेगा और विद्वानों को कहता रहेगा कितने प्रश्न आते रहते हैं वो कहते हैं कि जी ये जो बात कही वेद में कहा पर लिखी है तो वो वेद और वेद वेद इतना ज्यादा हो गया और ये सोच लिया कि बस वेद में हो तब तो अंतिम प्रमाण है नहीं तो हम इसको नहीं मानेंगे ये शब्द प्रमाण को समझने की शैली नहीं है कि हर चीज आपको वेद में ही मिलेगी दिमाग को थोड़ा खोल के रखना पड़ेगा और उसमें बस यही है कि यह जो चीज है वेद के विपरीत तो नहीं है अगले से ही पूछो भाई ये वेद के विपरीत नहीं है इसलिए ये वेद के अनुकूल है यह भी साथ में जोड़ना होगा वेद में है इसलिए मान्य है नहीं ये वेद के अप्रतिकूल है प्रतिकूल नहीं है इसलिए भी हमारे को मान्य है अब उन्हीं से पूछो अच्छा बताओ वेद की किस बात से प्रतिकूलता है इसमें वेद की किस बात का विरोध इससे आ रहा है अब हम अपने उस प्रमाण को विस्तृत कर देंगे हम बहुत सारी चीजें वो मान सकते हैं जो मानते भी हैं हम लेकिन पूछो तो उत्तर नहीं दे सकते वेद में साक्षात कहा लिखी हुई तो केवल साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होता अनुमान से भी होता है तो पूर्व पक्षी कहे शब्द इति चेत कि भाई नहीं शब्द से तो विरोध आ जाएगा तो कहे ना शब्द से कोई विरोध नहीं आएगा क्योंकि अत प्रभाव उसी से परमात्मा से तो ये बने हैं और ये प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध है कि ये वेद परमात्मा से बने हैं देखिए शब्दे चेत मां अभूत कर्मणि विरोध है पूर्व पक्ष कह रहा है अच्छा चलो ठीक है कर्म में विरोध भले ही ना हो लेकिन शब्दे विरोधस्तु भवती शब्दे मतलब वेदे वेद में तो परस्पर विरोध आएगा इति चेत उच्चेता तो कहते न अत प्रभाव न वक्तव्यम ये तो ही वेद वेद शब्दस्तु वेदस्तु खलु अतः परमात्मा सकाशादेव प्रभावती अल्पविराम कि शब्द तो इस परमात्मा से ही तो उत्पन्न होता है तस्मिन वेदे तस्वीन और वेदे को अलग अलग कर लीजिए तस्मिन वेदे भिन्न भिन्ना यानी नामानि तस्य परमात्मनः तानि तु कर्मानुरूपाणी तानि में भी एक आखि मात्रा अतिरिक्त आ गई है वेद में जो भिन्न भिन्न नाम कहे गए हैं वो तो सारे परमात्मा के कर्मानुरूपाणी कर्म के अनुरूप है अनवर्थ संजय परमात्मा के ऐसे कर्म हैं इसलिए वो नाम वहां पर रखे गए हैं तो ये कोई विरोध नहीं है कि उसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं कर्माणी चाहे अनंतानी परमात्मा के कर्म तो अनंत हैं तस्मात नामानी अभी अनंता इसलिए नाम भी उसके अनंत हैं अब इसके लिए वेद का प्रमाण दे रहे ये जो वेद का प्रमाण है क्या कि विश्व परमात्मा के नाम बहुत सारे है विष्णु नुकम बीरिया प्रवोचन ऋग्वेद का विष्णु हो विष्णु के व्यापक उस परमात्मा के नू का मतलब है सद्य शीघ्र ही परमात्मा के नू शीघ्र ही कम मतलब सुखम कम मतलब सुख को और बिरयानी उसके सामर्थ्य को उसके पराक्रम को प्रवोचम वधेयम हम बोलें हम उस परमात्मा के सुख स्वरूप को और पराक्रमों को शीघ्र ही बोलें अधिक से अधिक बोलें शीघ्र बोलें वो बहुत सारे हैं तो तत्र तसे नाम प्रदर्शक शब्द से तथा परमात्मा सकाशात् प्रभाव अस्ति कथम जाए इस परमात्मा के नाम प्रदर्शक शब्दों का यानी वेद का उस परमात्मा से ही उत्पन्न होना है ये कैसे पता लगता है तो का प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष से और अनुमान से प्रत्यक्ष क्या है तो का प्रत्यक्षम श्रुति प्रत्यक्ष का मतलब है श्रुति वेद और अनुमानम स्मृति अनुमान का मतलब है स्मृति भ्याम सिद्ध उनके द्वारा यह सिद्ध होता है तो आप पहले श्रुति का यानी प्रत्यक्ष का प्रमाण दे रहे हैं श्रुति स्थापत तस्मात यज्ञात सर्व होता है उस यज्ञ से यज्ञ स्वरूप परमात्मा से जो कि सर्व होता है उसे रिचह सामान्य जजीरे रिक साम और यजु ये तीन विद्या ज्ञान कर्म और उपासना ये सब उत्पन्न होते हैं वेद उत्पन्न होते हैं और स्मृतिकल्ब भी स्मृति भी कहती है अग्नि वायु रवि रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् सनातनम यज्ज्य यज्ञ सिद्ध्यर्थमजु साम मनोस्मृति कि ये तीन सनातन ब्रह्म को ज्ञान को अग्नि वायु और रवि के द्वारा तीन के द्वारा यज्ज्य सिद्ध्यार्थम यज्ञ की सिद्धि के लिए यज्ञ की सिद्धि एक तो ये कर्मकांड वाला यज्ञ होता है और एक सारे व्यवहार हमारे हैं वो यज्ञ रूप है उसकी सिद्धि के लिए साम लक्षण ब्रह्म को जान को दुदोह, उसने दुहा किया यानी परमात्मा ने अग्नि वायु रवि के इनके माध्यम से ऋज साम लक्षण वेदों को सबके हित के लिए यज्ञ कर्म करने के लिए दुहा यानी प्रकट किया उनके माध्यम से संसार में लाए तो इन दो प्रमाणों से प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध है कि वो परमात्मा के ही वचन है और परमात्मा के भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न नाम जो शास्त्रों में वेद में कहे गए हैं इससे कोई शब्द में भी विरोध नहीं आएगा क्योंकि तो उसी नहीं कह रखा है उसने कह रखा है तो उसमें दोष की बात ही नहीं है उसको दोष हम किस आधार पर सिद्ध करेंगे और चूंकि ये वेद परमात्मा से आए हैं इसीलिए ये वेद नित्य भी है उसके लिए सूत्र दिया अगला उनतीसवां अतएव चित्यत्व इसी कारण से इसकी नित्यता है वेद की तो अतः मतलब अतो हेतु तो रेव यस तस् उत्पत्ति परमात्मनः सकाशात जाता तस्माद चूंकि इन वेदों की उत्पत्ति परमात्मा के सन्निधि से हुई है तस्मादे वेदे, शब्दे वेदे नित्यत्व परमात्मा कर्मानुरूप से नाम विधान से परमात्मा के कर्म के अनुरूप जो नाम का विधान है वो इसमें शब्द में वेद में उसका नित्यत्व सिद्ध होता है नहीं विरोध है उसमें कोई विरोध नहीं होता है तो जो शब्द को नित्य कहते हैं शब्द नित्य है इत्यादि ये किस दृष्टि से होता है परमात्मा की दृष्टि से होता है परमात्मा के ज्ञान में वो नित्य है और उसी नित्य परमात्मा से चुकी है निकले हैं इसलिए भी उसको नित्य कहा जाता है नहीं तो पुस्तक रूप में तो नष्ट भी होते हैं और जो बोले गए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं वो भी क्षणिक होते हैं इस दृष्टि से इनकी नित्यता नहीं है लेकिन इन शब्दों को इन इन वस्तुओं के लिए सदा से प्रयोग किया जाता रहा है आगे प्रयोग किया जाता रहेगा पहले भी और आगे भी तो इसलिए परमात्मा से निकलने के कारण से वेद को भी नित्य कहा जाता है यूं तो पर यूं तो वेद की उत्पत्ति एक दृष्टि से कथन में आ ही गई ना कि इन चार ऋषियों से वो वेद आए प्रकट हुए भूमि पर प्रकट हुए ये उनकी उत्पत्ति मानी जा सकती है और प्रलय होगी तब तो उनका नाश माना जा सकता है उस दृष्टि से लेकिन चूंकि परमात्मा से आए हैं नित्य से आए हैं इसलिए इनको भी नित्य माना जाएगा इनकी जो मूल बातें हैं वो नित्य ही है आगे इन पदों में और परमात्मा के जो वाचक शब्द हैं ये इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है कुछ ना कुछ बोलो ये अट्ठाईसवें सूत्र में जो शब्द के ऊपर जो चर्चा चली है तो इसमें जो पहला जो सूत्र है सत्ताईसवा वहां पर कर्म का हुआ था कि अगर स्थानों को अगर ऊपर मांगे मानेंगे तो अलग अलग जगह के चिंतन का प्रसंग आएगा फिर दोबारा बात आई कि शब्द का तो ये स्पष्ट नहीं हुआ जी यहाँ शब्द से यहाँ पर ये नाम को लेना चाह रहे हैं लेकिन नाम या, का या नाम को ही लेना चाह रहे हैं और कैसे है? संदेह किस बात में है मतलब उसका प्रसंग नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर नाम के लेने का क्या प्रसंग ऊपर से जुड़ रहा है जैसे भू है भू है स्व है और चूंकि उपासना हृदय से हृदय हृदय तदअपेक्षा तद ऊपर तद ही अपर, ये जो कथन किया गया तो इन नामों के साथ में ये अलग अलग स्थान बताए ना नेत्र है सिर है इत्यादि तो स्थान भी बदल रहे हैं नाम भी बदल रहे हैं तो स्थान बदल रहे हैं इससे कर्म में तो कोई भेद नहीं है ये पहले बात बता दी तो बोले शब्दों में तो भेद आएगा इसको यहां कह रहे हैं वहां कह रहे हैं कभी वहां कह रहे हैं ये शब्द तो कुछ अलग अलग कह रहे हैं बोले कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं इस तरह से शब्दों में विरोध आएगा कभी ये कुछ कह देता है कभी कुछ कह देता है तो ये तो शब्द में अगर विरोध आ रहा है तो वह प्रमाणिक नहीं होगा मतलब यहाँ पे रहने वाले परमात्मा का नाम ये है तो यहाँ पे रहने वाले परमात्मा का नाम कुछ और होगा तो इस तरह से शब्द भेद नाम भेद हो जाएगा उपासना का भेद तो हो ही रहा है स्थान भेद से उपासना भेद तो हो ही रही है और नाम भी वेद आ रहा है और ये शब्द में आ रहा है या नहीं तो वेदों में आ रहा है तो यह भी विरोध हो जाएगा उसका निराकरण कर रहे हैं कि यह विरोध हो ही नहीं सकता क्योंकि वो परमात्मा से आए हैं अतः तो है प्रभावात जैसे कि हम कई बातों को कहते हैं भाई वेद में लिखा है तो वेद में तो ये ठीक नहीं लिखा है तो वेद में लिखा है जो कि परमात्मा से वो आया है इसलिए वो ठीक ही है उसको गलत कह ही नहीं सकते तो बहुत से उठा देते हैं शब्द की में द्वेष शब्द बहुत आया है उपासना कर रहे हैं अरे द्वेश की बात चला रही योष्मान द्वेष्टी यम चव दुष्म तमबो जम भेद जबड़ों के अंदर उसको रख देते कितनी क्रूर कथन है तो उपासना तो मुलायम कोमल भावों से युक्त तो होनी चाहिए जबड़े जैसे कि मगरमच का झगड़ा जबड़ा हो अब जबड़े हैं तो दाँत डांडे और वो, वो तो होंगे ना तिकोने तिकोने से उसमें जबड़े में तो जकड़ा जाता है व्यक्ति फंस जाता है और तड़पता है कैसी बातें करते है? देश की बातें करते है? नहीं वेद में कहा है हमारे लिए तो यही प्रमाण है कि वेद में कहा है क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा कहा गया है उसमें गलत की संभावना ही नहीं देखनी उसको हम अलग दृष्टि से देखें हम उसको गलत क्यों कहें वो आलोचना करने वाले गिनते हैं कि वेद में इतनी बार द्वेष शब्द आया है द्वेश शब्द आया है तो द्वेष करने के लिए कहा है क्या वेद के अंदर है बोले नहीं जी वेद में इतनी बार द्वेष शब्द आया आया होगा शब्द द्वेश करने के लिए कहा है क्या तो बल्कि जो हमारे से द्वेष करता है हम जिससे द्वेश करते हैं वो उसको परमात्मा के न्याय पे छोड़ रहे हैं तो जो दोष करने की बात द्वेश करने की बात है क्या तो यूं विरोध कहने लगेगा कोई भी कुछ भी नहीं परमात्मा से आया है इसलिए कोई दोष है ही नहीं यहां पर दोषी नहीं है जो कहा है वो ठीक है बस उसमें संदेह की बात ही नहीं है ऐसा मान करके चलते हैं इसका अतः कोई विरोध मान ही नहीं सकता है दिखने में शब्दों में विरोध होगा अतः प्रभावी अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है क्योंकि परमात्मा से आए हैं इसलिए कोई बात नहीं है वो कहेगी तमे वो विदिता अति मृत्यु में पंथा विद्यते आये बोले यहां तो लिखा हुआ है वेद में बस लिखा है तो बस वो गलत हो ही नहीं सकता है वो ठीक है बिल्कुल वैसा ही होगा नवेदों के अंदर सेना रखने का कथन किया गया हमारे अस्त्र शस्त्र इतने तीक्ष्ण हो ऐसे हो शत्रु उसको देख करके कांपने लगे ठीक है ये सब वर्णन किया बोले शांति भाव के तो विपरीत है आज शांति भाव होता है ना कबूतर को लेकर के ये तो नहीं है तो शस्त्र अस्त शस्त्र की दौड़ हो जाएगी जैसे कि आज दुनिया अस्त शस्त्र की दौड़ के पीछे भाग रही है दौड़ कर रही है और कितने अस्त शस्त्र बना लिए पृथ्वी इतनी बार नष्ट हो जाए इतने परमाणु बम और हाइड्रोजन तो बम और न जाने क्या क्या बना रखे धर्म में अध्यात्म में तो अस्त शस्त्रों से क्या लेना देना तो पूरी अहिंसा है प्रेम भाव है सदभाव है तो अस्त शस्त्र से क्या काम अस्तशस्त्र कौन रखेंगे जो दूसरों को जीतना चाहते हैं अहंकार से युक्त हैं अपना सांसारिक वैभव चाहते हैं अपना राज्य चाहते हैं दूसरों को पद्दलित करना चाहते हैं छीनेंगे धन उनसे अपना अधिकार जमाएंगे ताकत के बल पर शारीरिक बल मसल पावर बोलते हैं आजकल <laughs> अपनी मांसपेशियों की ताकत के बल पे, बाह्य बल पर यह सब करना चाहते हैं अध्यात्म में तो ये कोई बात नहीं होनी चाहिए ये कैसे आध्यात्मिक ग्रंथ है ऐसे बोलने लगे और हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं यहां बात तो ठीक है भाई तो झगड़ा तो तब होता है ना जब राग द्वेश होगा जब प्रेम भाव रहेगा सद्भाव रहेगा संभाव रहेगा एकत्व रहेगा तो झगड़ा कहां से होगा एक दृष्टि से ठीक है कि अगर ऐसा नहीं हो पर क्या ऐसा हो सकता है दुनिया में मनुष्य है अलग अलग संस्कार वाले हैं आते हैं करते हैं झगड़ते हैं लोभ की प्रवृत्ति है छल छलकपट करेंगे छीना झपटी करेंगे अन्याय करेंगे तो उनको रोकने के लिए सज्जनों की रक्षा के लिए नहीं प्रयास करने पड़ेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हुआ ही नहीं है थोड़े से क्षेत्र में ठीक है थोड़े से क्षेत्र में भी ठीक है आप चलते रहो कुछ दिन के लिए दूसरी सेनाएं रक्षा कर रही हैं इसलिए आप शांति से बैठे हो और वो भी हटा दी तो आकर के गाजर मूल्यों की तरह से काट करके चल जाए हुआ है खूब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आ गए और भेड़ बकरियों की तरह काट के चले गए निकल लो ऐसे होगा क्या अव्यवहारिक है तो वेद तो में जो कहा गया है वो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है एक सर्वज्ञ की वाणी है वो ही अंतिम सत्य है उसके अलावा इधर उधर जाएंगे तो वहां दोष आएंगे कुछ न कुछ सबसे श्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त जो रास्ता हो सकता है वो वेद का है क्योंकि परमात्मा की वाणी है अतः उस परमात्मा से अत तो आज का पाठ इतना ही रखने प्रणोद तो को है ओम हो oh.